जाना सब प्रकार से सबके लिए कल्याणकारी जन्म और अवतार दो प्रकार के समस्त रूप में भी है समस्त रूप में भगवान की कथा सुनते रहो तो समस्त रूप में मालूम हो जाए तब भगवान अवतार लेंगे संसार में कैसी कैसी लीलाए कर लेकिन समस्त रूप में भगवान के अवतार लेने के लिए विलम्ब बहुत देर हो तो व्यस्त रूप में तो भगवान हर समय तो लेते रहते हैं हर देश में हर कांत में हर व्यक्ति के साथ में भगवान का जन्म अवतार होता रहता है व्यस्त के माने व्यक्ति के साथ में व्यक्ति की आंतरिक जगत है उसमें भगवान का अवतार होता है और भगवान का अवतार कब होगा ये भी व्यक्ति को पता चल जाएगा जब अवतार होगा तो भी पता चल जाएगा भगवान फिर बड़े होंगे सीता का विवाह होगा वनवास होगा वो भी सब जान और जैसे जैसे व्यक्ति को फिर ये कथा सुनता रहेगा तो पता लगेगा कि आप भगवान कितने बड़े हैं अब कहा पहुंच गए हैं क्या लीलाएं उनके हो रही हैं अंत में भक्तों को ज्ञानियों को ये भी पता चल जाता है कि भगवान रावण को मारने वाले जो हमारे भीतर घुसा हुआ रावण है उसको भगवान राम का युद्ध हो रहा भी मरेगा वो छिपा नहीं रहता नु? तो ये दोनों तरह से इस बात को समझने के, के लिए कहते हैं कथा सुनो तो आपको सब पता रहेगा कि क्या होने वाला बाहर भीतर कितनी कथा भीतर हमारे हो गई कितनी आगे होने वाली समस्त रूप में कितनी कथा हो गई कितनी आगे होने वाली भगवान के चरित्र क्या होने वाले हैं ये सब पता चल तो ऐसे कहते हैं की तेहन सीता जायी उस रात्रि में रात्रिता जी के पास गई और कई कथा सुनाई सब कथा कहकर सुनाई कि मैने इस प्रकार राम रावण का युद्ध कैसे हो रहा है दोनों तरफ के बाल बहादुर इस प्रकार हैं है तीन दिन से होते हुए छह दिन ऐसी डोडा जला रहा है और फिर सबसे ना की मारी गई रावण केला रह गया है और भगवान राम बार बार रावण के शिक्षा देते है बुझाए उसकी कर्जम में आती है आज पर यही होता रहा अंत में सायकाल और रावण का युद्ध हुआ मारी रावण विरोध हो गया रात्र में चला गया यहाँ तक की कथा सशनाथ जी की सीता जी को भी मालूम हो गया ये तो क्या हो रहा है कैसे चल रहा है तो सिर्फ मुझे बाढ़ सीता ने सुना कि भगवान राम पाल मारते हैं, हैं, तर तर हैं। तो रावण के सिर कट जाते हैं द्रीजे में आते हैं बाएं काटते थे द्रजे में आती है और सीता जी को बड़ी चिंता हो गई अरे ये क्या मनी मरेगा नहीं हु? सीता और भाई त्रास, त्रास मरे भाई उत्पन्न हुआ आपको अरे जो जब सिर कट गया तो भी कोई है क्या इसके मरने वाला नहीं ऐसे सोच करके उनको चिंता हो जाएगी तो मुख मदीनोपी मन चिंता सीताजी को फै भी लगा मुख में उनके भाव प्रकट हो गए तो मुख, मुख में, तो में मलिनता उदासी आ गई और चिंता उनकी बड़ी क्या क्या होगा तो त्रितासन बोली तब सीता सीताजी ने त्रिता ही कहा कि हुई है से क्या होगा बताओ तुम्हें मैंने सीता जी जानती है कि जो जोता को पहले ही मानो क्या होगा बाकी पिछली बार भी घटना इस प्रकार की घट गयी जब सीताजी को रावण ने आकर के बहुत प्रसिद्ध किया अशोक बन में और सीता जी उस रात को बहुत दुखी थी और अपने आप को आसमान चर चंद्रमा से आग मांग रही थी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी उसके लाल फूल देख करके कहती तुम ही बन जाओ और मर तो ने सीता जी को समझाया कहा कि कि देखो तुम दुखी मत हो में हमने सपना देखा है कि एक बानर आया है उसने और उसने जो है वो लंका भर में आग लगा दी ये मैंने सपना देखा अभी हनुमान जी आए नहीं थे उसके पहले उसने सपना देख लिया की हनुमान जी आ गए और वो आग लगाती है नगर में और ये भी उसने सपना देख लिया ऊपर रावण करके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है ये भी देखिया। ये तो मैंने आगे जब वह संकट चलने की सूचना वही थी अब इसी प्रकार से सीताजी कहते हैं इसको तो तरीवानो हो जाता त्रिता इस प्रकार से हनुमान आएंगे और आग लगा देंगे इसने तरी सपन में देख लिया था तो इस त्रिता से सीताजी को अब बताओ क्या होगा जब रावण मारे नहीं मरता इस प्रकार से नहीं मरता है, तो आखिर क्या होगा कई भी विश्व दुख दाता ये तो सारे विश्व को दुख देने वाला तीनों लोगों को उसने सकती तो ये सबको परेशान किए है अब ये नहीं मरता तो क्या होगा माने सारे तीनों लोग सब इससे पीड़ित रहे ऐसी प्रकार दुखी बने रहे बनेगा नहीं अब ये सीता जी का कहना की अगर व्यक्ति व्यक्ति को दूसरे लोगों को अगर दुख देता है तो उसका विनाश होता है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना हिंसा करना उस व्यक्ति के लिए विनाशकारी परिणाम है उसका फल ही मिलेगा और जो व्यक्ति सारे विश्व से द्रोह कर ले सबका सत्र बन जाए उसका है। तो विनाश निश्चय तो सीता जी कहते हैं ये इतना सारा विश्व का द्रोही होकर के भी इसका विनाश नहीं हो रहा है, तो है। फिर क्या होगा सत्र सर, सिर कद न मर रही भगवान के पास वैसे तो और किसी को हो तो भगवान का प्राण लगने तो, तो मर ही जाना चाहिए और उनके प्राण भी लगते हैं तो भी सिर कट जाते हैं फिर भी नहीं वो मरता सब विधि विपरीत चरित्र सब करे तो ये सब तो विधाता के सब विपरीत ही बात है वैसे तो नियम ये सारे संसार में विधाता का नियम तो ये है की कि किसी का सिर कटेगा तो मर जाएगा वो जर के तो मर जाएगा लेकिन इसको तो देखते हैं कि ये सिर कट जाते हैं बिजाए कट जाती है तो भी नहीं मरता, नए से निकल जाते हैं नहीं बुझाया जाता तो ऐसा कहाता है ये बिल्कुल उल्टी बात हो रही है <laughs> ये सीताजी इस प्रकार के चिंता करते हैं उसकी तो उनके मन में क्या क्या भाव आते हैं सीता जी के उसका वर्णन करते हैं और सीता जी एक प्रकार से पश्चाताप करती है करती है तो उनके दुख का वर्णन किस प्रकार के कैसे भाव आते हैं तो इस समय सीता जी का पश्चाताप ही इसी स्थान पर वर्णन कर देते हैं तो सीता जी को के पश्चाताप पश्चातापने जो कुछ सीता जी ने पहले किया उसका उसके लिए दुखित होती है पश्चात मन बाद में तापमान दुखी होना अपने किए हुए काम के बाद में पीछे व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसे पश्चात आप तब इनको है है है सीता जी को एक प्रकार होता है। है, ही, ही है, है। जैसे देखो मेरा दुर्भाग्य करे हम ही ने ऐसे पाप किए होंगे हम मेरे पाप के कारण से ये दशा हो रही है दुर्भाग्य दुर्भाग्य बन पाप और जय हरिपद कमल बिछो उसी दुर्भाग्य के कारण से भगवान से हमारा बिछो हो गया अगर सीता जी के स्थान पर किसी जीव को मान लें व्यक्ति को मान लें तो भगवान से जीव का बिछो हो गया परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्ति नहीं परमात्मा से अलग हो गया विमुख हो गया है संसार में पड़ गया है ज्ञान में पड़ गया है अगर ऐसा जीव है तो जीव को ऐसी दशा कैसे प्राप्त हो ये उसी का अपना प्रभाग्य है अपने ही बातों का फल है और जो भगवान से विरोधी विमुख होगा उसके लिए रावण मरेगा नहीं रावण जिंदा रहेगा अगर भगवान है तो भगवान राम है तो ज्ञान है और अज्ञान नहीं है फिर और अज्ञान है अविद्या है मोह है तो भगवान नहीं उनसे विमुख है अगर व्यक्ति का दुर्भाग्य है तो संसार के चक्र में फंसता है माया मोह में पड़ता है दुखों के जंजाल में फंसता है और अगर सौभाग्य है अपने अंदर कोई पुण्य किए हैं वो तो भगवान के अनुकूल होगा परमात्मा की प्राप्ति करेगा परमात्मा भाव में रहेगा परमात्मा की भक्ति में रहेगा छुटकारा हो जाएगा रावण मर जाए।, हो जाए ये दिखाते जब दुर्भाग्य होता है जीव का तब यही होता है भगवान से विमुख भी, भी हो जाता है और जय कृष्ण कपट कमर भी झूठा और सीता जी कहते हैं देखो उसी दुर्भाग्य के कारण ऐसी उसी विधाता के करने के कारण से क्या हुआ कपट के झूठा वो जो सोने का हिरन बन गया तो सोने का कपट के साथ झूठा मृद था वो बन गया और हमको सच्चा दिखाई दिया अगर किसी व्यक्ति को झूठा हिरन सोने का सच्चा दिखाई दे तो किसका तो? दोष व्यक्ति कि अपने दुर्भाग्य का दोष तो। उसी के काम उसे दिखाई देगा उसमे मारीच का दोष नहीं है मारिच क्यों बन गया उसने मुझे क्यों धोखा दिया उसे नाराज़ हो अरे मारिच कुछ भी बन जाए लेकिन अगर मारीच मारीच दिखाई देता रहे सोने का हिरन दिखाई दे तो बेचारा मारिच क्या कर ले मारी सोना सो, सोने का हिरन कोई देखने लगे और देख करके फिर उसी को सच मान ले तो जो सच मान लेगा जो भ्रम में पड़ेगा उसी का दोष देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है अगर मान लो रस्सी को कोई सर्व समझ ले और हो, तो किसका दोष रस्सी का दोष का दोष ना रस्सी का दोष ना सर्प का दोष रस्सी का दोष इसलिए नहीं रस्सी इंदो सैन थे वो किसी उप के उठा है वो अपनी जैसे रस्सी रस्सी की पड़ी हुई है और सर्प का क्या दोष सर्प वहां कोई हो उसका दोष हो तो, हो? है? तो किसका दोष आखिरकार जिसके भ्रम पैदा हुआ उसी का तो, तो भ्रम क्यों पैदा हुआ पता लगाओ तो भ्रम इसलिए नहीं पैदा हुआ चोकि रस्से सबके समान थे इसलिए भ्रम पैदा हुआ जो भ्रम पैदा हुआ वो व्यक्ति की आंतरिक दुर्बलता थी अपनी ही करते इसलिए कहते हैं ये ही कर जे कृपा कपटा ना और अजम तो दैव मोही पर उठा अब दैव तो मैंने दुर्भाग्य समझो अपना जो है वो प्रारब्ध जो है वही समझो वही जो है वो इस प्रकार का है अभी मेरे ऊपर उठा हुआ है कि मैंने प्रारब्ध अभी हमारा बतला नहीं वही ही प्रारब्ध बना हुआ है उसी के कारण से अब भी जो है ये रावण भी जीवित बना हुआ है और यही मोह दुषय दुख दुषय सहाय और जिस भी ने हमको बहुत दुख सहाय दुख क्या सीताजी ग्राम का राम भगवान राम से पियोग को डरमाना धमकाना ये सब सीताजी दुख की कहते उसी ने ने हमको तरह तरह के दुख सहना सहन कराए अब दुख सहन कराए कहाँ से स्मरण करती सीताजी कैसे लक्ष्मण कहा कठबचन कहा देखो यहाँ से पता चलता है कोई व्यक्ति अपने आप कहा किसी व्यक्ति का प्रारंभ ही व्यक्ति से जबरदस्ती करके कराता है तो सीता जी को लगता है कि हमने लक्ष्मण जी को कुछ कठवचन कहे अब देखेंगे आप वहाँ पर जो प्रसंग है जहाँ पर सीता रण का प्रसंग है वहां पर तो सीता जी ने इसका वर्णन नहीं किया न वहां इस बात का वर्णन किया की लक्ष्मण जी सीताजी के चारों तरफ एक रेखा खींच करके गए हैं उसका भी वर्णन वहाँ नहीं है वहाँ पर इस बात का भी वर्णन नहीं है कि सीता जी ने लक्ष्मण जी को दुर्वचन क्या कहे उसका वर्णन नहीं सीता जी नाराज जरूर हो लक्ष्मण जी थोड़ी सी बात आई लेकिन तो उसका ज्यादा बर्डर नहीं यहाँ पर आकर कहते हैं जी स्वयं स्वीकार करती हैं कि हम जो है देखो हमारे दुर्भाग्य था तो लक्ष्मण से हमने कठुबचन कर करे लक्ष्मण ने कहा कथुपचन कहा वचन कहा है। ये जो कोई व्यक्ति अब देखो व्यक्ति देख जो है अनुचित कार्य करता है कुछ प्राप्त जैसे पूर्व जन्मों के पाप गृह होते हैं उत्पन्न होते हैं तो वो व्यक्ति अनुचित कार्य करता है जैसे कि सीता जी ने लक्ष्मण जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ये भी अनचित कार्य कराया जब वो अपने प्रार्थ के बल से करवाया जैसे की उनको जो था लेकर सत्य लगा तो वो भी प्रार्थ के कारण से लगा तो ये दोनों ही बातें हैं जब व्यक्ति परमात्मा से विमुख के अज्ञान में पढ़ करके अशुभ कार्य करता है तो इस अवस्था में जीव अपने प्रार्थ के अनुसार जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है और जो मिथ्या ज्ञान है उसी का आश्रय भी लेता है जो सत्य बात है उसको समझ भी नहीं आती है मिथ्या बात को ही सत्य समझता रहता है ये भी उसके प्रार्थ का परिणाम है ये सीता जी के प्रसंग से ये बात पता चलती है ये कुछ कुछ बात उसी प्रकार से है जैसे तीसरे अध्याय गीता में देखते हैं कि, लग, कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान हम नहीं चाहते कुछ अशुभ कार्य करें फिर भी मुझसे कौन करा लेता है अनिच्छल बलात्ता न इच्छा होते हैं हो कौन करा लेता है माँ तो बाप थोड़ी करा लेते हैं कोई संसार के लोग लो, दूसरे लोग थोड़ी मित्र थोड़ी करा देते हैं करा लेने वाला जो जबरदस्ती कोई करा लेता है वो व्यक्ति का आप नहीं प्रारत भगवान साफ साफ कह देते न परमात्मा तुमसे कोई जबरदस्ती कुछ करा रहा है और संसार के कोई व्यक्ति को जब अस्थित कुछ करा रहे हैं ये तो तुम्हारे प्रारब्ध है जो तुमसे शुभ करा रहा है अशुभ करा रहा है जो कुछ करा रहा है वही करा रहा है आ, तो कह रहे थे कामेश क्रोधुण समजो गुण की बात करने anyway? हमारे कोई प्रारब्ध वासना जो है वो काम शरीर है वो बस वही प्रारब्ध वही तुमसे इस प्रकार करा रहा है सीता जी कहते हैं है। हमारे प्रारब्ध ऐसा है हमारे दुर्भाग्य ऐसा है कोई प्रारब्ध जब अशुभ प्रारब्ध होता है तो दुर्भा चलाता है वही प्रारध शुभ हो गया तो सौभाग्य कराता है अब कैसा तो ये प्रारब्ध ही हमसे इस समय जो दुर्भाग्य है वो, वो हमसे लक्ष्मण जी के लिए कठवचन कराती दिए, लेकिन अगर इस प्रकार की बात न होती दुर्भाग्य नवदित हुआ होता तो हमारे मुंह से ऐसी बातें कह निकलती लक्ष्मण जी के लिए उसी ने कहला दिया इस प्रकार गतिर तो एक बात ये भी लगती है सीता जी की इतने तपस्या होती है सीता जी की बुद्धि उनको ये लगा के देखो, भगवान राम ने मना किया था कि सोने का कहीं हरण नहीं होता तुम तो देखा सोने की चक्कर पड़ी हो छोड़ बात है कुछ भी हो तो सोने अब भगवान राम से भी कोई जिस प्रकार से करे दुराग्रह करे तो दुर्भाग उसका परिणाम ये हुआ कितने दिन भोगना पड़ा भगवान की और हिलना करने के कारण से भगवान का भी सहन करना पड़ा अगर दुर्भाग्य लक्ष्मण जी से भी इस प्रकार बोल दिया कठबचन बोल दिए दिया कि तुम्हारी क्या नियत है क्या चाहते तो? करके लक्ष्मण जी को कठबचन बोल दिए ये भी दुर्भाग्य की बात है उसका भी परिणाम भोगना पड़ा तो लक्ष्मा जी दुख रघुपति बिरे सर सदिश् सरभारी ये उसका दंड है सीता जी कहते हैं उसका दंड अब तक हमने भोगा कैसे भगवान के जो से भरे हुए हैं, वो अभी तक हमने सहन की है उसी ने उसी प्रार्थ ने तक तक करके बाढ़ को अब मारे और मुझको दंड देता रहा वो प्रार्थ मुझको दंडित भी करता चला रहा है वैसे दूसरे अर्थ में इस प्रकार ऐसी मारी के माने है काम वो जो वो हमको बाढ़ के बाढ़ मार मार करके पीड़ित करता रहा ऐसे दुख जो रात राम रात प्राणा इतना दुख हमने सहन किए इतने दुख में तो प्राण चले जाने चाहिए फिर भी प्राण बचे रहे तो ही ना वो विदाता अब रावण को भी जीवित रखे हुए रावण जब तक जीवित रहेगा तब तक प्रबान मिलने वाले नहीं सीताजी जानती जब रावण मरे मोह नष्ट हो तब सीता जब मोह खत्म हो सीता जी को मोह घेरे हुए रामा जीवित है मैंने सीता जी के मोह ही जी को भगवान राम से दूर किए हुए कौन सा मोह जो पैदा हुआ था मारीच को सोने का मृत कह रहा था वो अभी चला रहा है तब जब रामा मरे तो वो मोह खत्म हो तब भगवान है तो सीता जी का भी एक जो वो आध्यात्मिक चक्र जीवन का हो गया मोह उत्पन्न होता है और भगवान राम से प्रयोग होता है और इसने दिन तक कष्ट भोगने पड़ते हैं और फिर भगवान राम का वो स्मरण करती रहती ध्यान करती रहती वो तप भी होता रहता है अंत में रावण रूपी मोह नष्ट भी होता है और सीताजी जो है भगवान राम को प्राप्त होती है इस दृष्टि ऐसी भी देखो तो भी अध्यात्म वही कथा जाती है सीताजी की कथा के साथ में जी राम कथा बड़ी पिछड़ है बहुत लोग हैं पंडित लोग यही कथा ले लो सीता सीताजी कथा दे लो सब कथाएं छोड़ दो ये कहने लोगो सीताजी कहा हुई थी कैसे हुई थी तो वो पहले क्या पहले क्या तो तो सदा क्या है भगवान राम क्या है माया क्या है भगवान राम ब्रह्म है माया महा है और उनका अवतार होता है उनकी लीलाएँ होती है और नाना प्रकार की लीलाए उनका वर्णन करते जाओ तो सारी आध्यात्मिक शिक्षा सब बातें जो सीता जी के चरित्र में आ जाएंगे सब शिक्षाए में मिल जाएगी तो ऐसे ही दुख जो रातम प्राणा सदाई जी आवनाना और बहु विधि पर कर बिला जानकी ये सब की जी का बिलासप है माने दुखित दुखित हो रही है और दुख की बात बातें इस प्रकार ऐसी प्राप्त कहती चली जा रही है कहीं घर श्रोत कृपा ने ध्यान की लेकिन भगवान श्री राम जी का बार बार स्मरण करती हैं तो ये उनका सब है भगवान का स्मरण करते रहना तो वो भगवान का स्मरण बार बार करती है और उनको प्रकार ऐसी बिलाप करती है तो ऐसे सीताजी की दशा को देख करके सुनो राजकुमारी सीताजी जब थोड़ा रुकी तब तो संचिता ने कहा कि राजकुमारी सुनो बात ये है की उलाक मरे सुरारी तुमने जो पूछा कि क्या होगा तो मरेगा रावण कोई ऐसा तो नहीं रावण अमर हो कभी मरे ही नहीं ऐसा नहीं रावण तो मरेगा लेकिन रावण कब मरेगा जब भगवान का बाण उसकी छाती में लगेगा अभी तो सिर में लगते हैं, सर कट जाता बाहों में लगते हैं बाहर जाती छाती में तो बाढ़ नहीं मारा भगवान तो सीता जी कहती है की छाती में बाढ़ क्यों नहीं मारते जब सिर में बाढ़ मार सकते हैं बाहों में बाढ़ मार सकते हैं तो उसके छाती में बाढ़ मारना चाहिए क्या नहीं भगवान को ध्यान आता है छाती में बाढ़ मारे उसके तब तेषा कहती है की हत ही भगवान राम उसकी छाती में बाढ़ नहीं मारते क्यों नहीं मारते यही के यही के हृदय बसत ही के रावण के हृदय में सीता जी का बाहर अब देखो ये भी एक आध्यात्मिक रास्ते की बात है वो श्रता बोल जाती है यहाँ सीताजी से में रास्ते जो ये जगत का बात समस्त जगत कहाँ है ये संसार समस्त जगत जो कुछ भी लीला है सृष्टि है नाम रूपात्मक सृष्टि उसका अस्तित्व तो है वो समझो कि मोह के हृदय में ही जब तक मोह है तब तक ये सब है मोह न होते कुछ नहीं तो कहते हैं कि है इसके हृदय में बैदेही वैदेही के दो रूप है एक वैदेही समस्त रूपये सीताजी एक सीताजी को सीताजी प्रतिरूपा है जो भगवान के अभिनंग है इस प्रकार से सीता जी के जो अब रावण जो सीता जी का स्मरण करता है तो लौकिक सठ्य के रूप में सीता जी का वो तो तीनों लोगों पर जो स्वामित्व तो चाहता था और स्वामित्व तो प्राप्त कर लिया था वो भी सीता जी के ऊपर अधिकार जमा लेना का एक प्रतीक था सर्त नाम रूपांतरण जगत था सबके ऊपर रावण का और सारी सष्ट जो सीता करो माया करो उसके ऊपर उसका कहते हैं यही के हृदय बस जान की और जान की उड़म बात है और कहते हैं कि देखो एक बात तो ये रावण के हृदय में जानकी जी का बात है किस रूप में जानकी जी को देखो दूसरे जो है भगवान कहते हैं कि जान की उर्म बात है और सीता जी के हृदय में मेरा बात सीता जी मेरा स्मारण करती रहती ये जी तो जी है ये सीताजी का दूसरा रूप है सत्य रूपा सीताजी है उनके हृदय भगवान राम का बात है और मम उदर भूम अनेक और मम उमन अनेक और मेरे ही उदर में सारे सारी शशि मेरे उदर में ये बार बार उत्तरकांड में परिणन आएगा विस्तार है तो उसमें ये देखेंगे ये सारे शक्ति कहाँ है वो तो सब परमात्मा के ही उधर में परमात्मा नहीं परमात्मा के अंदर अव्यस्त रूप से माया वही स्पष्ट होकर के नाम रूपात्मा की व्यक्ति रूप विस्तार होती है चाहे स्पेष्ट हो चाहे अत्यस्त हो याकृत हो चाहे अत्याकृत हो समस्त सृष्टि परमात्मा के अंदर ही है परमात्मा से बाहर या परमात्मा से ऐसी प्रखट स्वतंत्रता गुजर ये बताने के लिए कह दिया की मम उ मम उदर भनेक सारी स्थिति अंदर है तो लागत बांध सबकर नाथ है तो जैसे हमने मारा तो उसको रावण को मारने से छाती में बाघ मारने से सत्ता नाश हो जाए सारी सी ही समाप्त हो को मारना भी है और सू को बचाना भी है दोनों बातें करते इसलिए समाध करके काम होगा सोच विचार करके ये तो बात सी वजन हर सद मन अति जब सीताजी ने सुना तो सीता जी के मन में हर्ष भी हुआ विषाद भी हुआ विषाद क्यों हुआ हमारे घर रावण मर भी नहीं रहा है हमारा चिंतन कर रहा है ना हमारे घर की बात और दूसरी बात हर्ष भी इस बात का भगवान इस बात सबको समझते हैं कि सबका विनाश नहीं होना चाहिए रावण ही अकेला मरे सबका विनाश न हो इस बात की प्रसन्नता भगवान सावधान है इसकी बात पूरे नहीं है इसलिए जो माने ये ये भी समझते हैं कि इससे रावण के मरने से सीताजी तो को हानि न पहुंचे उनको छोट न पहुंचे हमारा ध्यान भी रखे हुआ है भगवान तो सीता जी ने लगाया हमारा ध्यान रखते है रावण तो मारने में भूले नहीं है नहीं तो युद्ध के जोश में आ रावण को मारने और तो उसके बाद हमारा बात हृदय में हो तो खत्म हो जाए देखो कितनी उन्होंने रखी बचाए हमको रखा जा रहा है तो इस बात यहाँ से भी सुने बचन हर सभी मन अब देख पुणित कहा जब सीताजी इस प्रकार हर्ष विधा दोनों अवस्थाएं सीता के मुख मुक्त दिखाई दी कभी कभी इस प्रकार से विपरीत भाव व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं कवियों को उनका भी वर्णन करना पड़ता और जटे समस्या आ जाती जब प्रसन्नता का वर्णन हो तो ठीक है उसके प्रसन्नता के संचारी भाव भाव्याग है भाव है विभाव है संचारी भाव है उनका सबका वर्णन कर दो प्रसन्नता का वर्णन हो जाएगा विशाद का वर्णन करना हो तो ऐसे ही भाव संचारी भाव संचारी भाव्याग हो तो वर्णन कर दो विशाष का भी पालन हो जाएगा लेकिन जब विस्तृत भाव हो तब कौन से संचारी लाभ कौन से भावना कौन से विभाव नाम कैसा उसका वर्णन करे कभी मुश्किल में पड़ जाता प्रकार की अवस्थाएं होती है दोनों प्रकार के स्थितियाँ आती है उनका वर्णन दूसरी राष्ट्र करते हैं है। है, कहते हैं हम मर तू ही सुनी ही सुंदर ही अब कहते हैं सजिता का तुम तो मरेगा लेकिन कैसे मरेगा वो हम तुमको बताते हैं वो ऐसे मरेगा की सजा संसा महा तुम बहुत में पड़ी हो कैसे मरेगा वो तो मरेगा तुम संशय मत करो वो रावण तो मरना ही है मैंने सजिता तो माना ये भी संकेत करती है तुमने पहले सप्तन तुमको बता दिया था कि रावण के बने का शंका जला देता है और उसके बाद में रावण जब देवी के दे ऊपर बैठ करा करके दक्षिण दुखा जाता तो मरने की सूचना है रामा को तो मरने लेकिन मरेंगे कैसे वो बताते हैं का सिर तो जाएंगे सब ध्यान जो सिर भाव में काटते काटते काटते काटते व्याकुल हो जाएगा तब जो तुम्हारा ध्यान छुट जाए रावण बराबर सीताजी का ध्यान करता रहता देखो ये भी एक आध्यात्मिक आपके आप तो आप आप है संसार में व्यक्ति भगवान की भी पूजा करते हैं तपस्या भी करते हैं साधना भी करते हैं ज्ञान दान करते हैं लेकिन लोगों के हृदय में या जीव के हृदय में संसार बसा रहता है और उसमें प्रीति भी बनी रहती है चौबीस घंटे याद करेगा संसार के मेरे पुत्र मेरा परिवार मेरा धन मेरी सम्पत्ति मेरा मेरा बसा तो हृदय में पूजा हाँ, करेगा भगवान की ध्यान करेगा भगवान का उनके जगह कोई तमाम प्रार्थनाएं करेगा भगवान का ऐसी दशा में क्या होगा वो बनेगा ऐसा ही होता रहता सचता रहता है सात प्रकार की सब जो आंतरिक दशाएक्ति की बताता रहता का विकल छुट जाए ये तब ध्यान जब उसके सरकते करते जब तुम्हारा ध्यान छूटेगा मन जब जीव का ध्यान संसार से हटे जगत की तरफ से हटे तब परमात्मा की तरफ जाए, आए तब मोह दूर मोह के दूर की वसवास है जितनी सत्य तो बुद्धि जगत में है और उसमें सुखदाई होने की जितना विश्वास है और संसार में जितना जगत के ऊपर निर्भर रहने की जितनी की बुद्धि है वो अगर छूट जाए तो परमात्मा मत की प्रीति भी हो जाए और मो भी समान बस तीन बात हैं जगत संसार सत्य है दोनों ही बात संसार भी जगत दोनों को यह सत्य समझना और दोनों को ये सुखदाई समझना और दोनों के ऊपर निर्भर रहने का भाव कि के ऊपर तो हमारी निर्भरता तो है हमारी गुजर है इनसे तो हमारा जीवन चलता है इस प्रकार से तो उनकी शरणागत एक प्रकार के प्रति शरणापन्न रहना ये तीन बातें जो जीव भाव बुलाती है और जिनके स्थान परमात्मा पर पर है परमात्मा ये सत्य है परमात्मा ये आनंद सिंधु है परमात्मा ये हमारी शरण है, है। तो पहली अवस्था अविद्या की मोह और दूसरी अवस्था ज्ञान के और मौत वो यहाँ बता दी का विकल छुट जाइए तब तब राम ने हृदय में हो मर ही राम सुजान जब हृदय में भगवान देखने के रावण के हृदय में सीता नहीं है तब बाढ़ मारेंगे तो जब बाड़ मारेंगे तब रावण मरेंगे इस प्रकार ऐसी यह राष्ट्र की घटना यहाँ बता करके इस बात की सूचना कर दी की अब अगला दिन जब होगा तब तो उस रावण के आगवे दिन रावण मर जाता है तो आज की आग के दिन की पूजा उसकी मरोगिहारे समझिए सत्यम बदा च भाव भक्ति प्रयशर सुंदर निर्भरा मे काोसिशं कंत श्रीराम राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम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 Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Ram Ram Ram Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.